दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए सुनते हैं भारतीय परिमल की कविता अंतर तो अंतर होता है अंतर तो अंतर तो होता है छोटा या बड़ा कहा होता है शाम ढलते ही घर आ जाना देर रात तक बाहर रहना गलत होता है लेकिन उसे उसे बे आने जाने से कोई है? है। अंतर तो अंतर तो होता है। घर पर मेहमान आए हैं किताबें बंद कर यहां आना दो कप चाय बना लेना साथ में कुछ नाश्ता भी देना होता है पर उनके जाने के बाद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 अंतर होता है खाने में ना नकुर करना अच्छी बात नहीं जो थाली में आए सब खाना होता है पर उसे उसे दाल में से धनिया नीम निकालने से भी कोई कहां टोकता है अंतर तो अंतर होता है रोटियां फूल नहीं रही गोल बनाने की और प्रैक्टिस करो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 उसे गीले फर्श पर जूते चप्पल के निशान बनाने से भी कोई है? है। अंतर तो अंतर तो होता है। हम कितनी भी कर लें समानता की बातें व्यवहार में उसे कभी नहीं अपनाते लिखने बोलने सुनने को बड़ी भली लगती है ये बातें पर सच के धरातल पर कुछ और ही अनुभव होता है सचमुच अंतर तो अंतर ही होता है अंतर तो अंतर ही होता है अभी आप सुन रहे थे भारती परिमल की कविता अंतर तो अंतर होता है